मेहनती गधा गधा समुद्र के पास के छोटे से एक शहर में रहता था उसका मालिक लाल दाढ़ी वाला एक नौजवान आदमी था हर दिन मालिक अपने गधे को बंदरगाह पर ले जाता था वहां बड़े जहाजों में से सामान उतारा जाता था रोज मालिक गधे की पीठ पर भारी भारी, भारी बक्से लादता था लादता था बक्से वाकई में बहुत भारी थे और गधे को उन्हें बाजार तक ठोक ले जाना पड़ता था मालिक और गधा धीमे धीमे चलते थे उनके आसपास बड़े बड़े जहाज होते थे चलते चलते मालिक गुनगुनाता था पर गधे को भारी बोझ उठाना भारी पड़ता था। लाल छोटा ट्रक खरीद लिया अब मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं पड़ेगी उसने गधे से कहा फिर मालिक ट्रक में सवार होकर चला गया शुरू में तो गधा खुश हुआ अब मुझे वो भारी सामान नहीं ढूंढना पड़ेगा उसे लगा पर अब मुझे खिलाएगा कौन उसने सोचा शायद उसे कोई ऐसा आदमी मिल जाए जिसे गधे की जरूरत हो पर पोस्टमैन को गधे की जरूरत नहीं थी उसके पास साइकिल थी पुलिसमैन को भी उसकी जरूरत नहीं थी उसके पास पुलिस की तेज कार थी किसी को भी गधे की जरूरत नहीं थी किसान को भी नहीं उसके पास ट्रैक्टर था फिर उदास होकर गधा समुद्र के तट पर गया वहां उसे बहुत से बच्चे खेलते हुए दिखे उसे बच्चों का एक झुंड भी दिखा बच्चे घोड़े की सवारी करने का इंतजार कर रहे थे पर लंबे इंतजार के कारण बच्चों को गुस्सा आ गया था आओ आकर मेरी मदद करो घोड़ी के मालिक ने गधे से कहा फिर गधा भी उसी काम में लग गया और सभी बच्चों को बच्चों को अच्छी सवारी मिली बच्चों को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ा कि उन्होंने घोड़े की बजाय गधे की सवारी की सब बच्चों ने गधे को प्यार से थपथपाया और उसे खाने को मिठाई दी जब सूरज ढला और रात हुई तब आदमी ने अपनी घोड़ी से कहा चलो अब घर चलने का समय हो गया और घोड़ी चाहती थी कि गधा भी उसके साथ घर चले ठीक है गधा भी साथ में घर चल सकता है उस आदमी ने कहा तभी गधे को बंदरगाह के जो की रोशनी दिखाई दी और उसने सोचा कहीं मेरे मालिक का ट्रक खराब न हो जाए समय